गीता तत्व चिंतन आत्मज्ञान में पाप भय का नाश आत्मा सड़ विकारों से रहित हमने कहा है कि प्रत्येक वस्तु जायते अस्ति वर्धते परिणामते छीयते और नश्यते इन सड़ विकारों से ग्रस्त होती है अब जहाँ पर जन्म और मृत्यु इन दो विकारों का प्रतिशेष किया गया हो वहाँ प्रारंभ और अंत के विकार प्रतिषिध हो जाने के कारण बीच के अन्य चारों विकारों का भी स्वाभाविक रूप से प्रतिषेध हो जाता है इस श्लोक को प्रथम पंक्ति में न जाएते मृत्य कहकर आत्मा को जन्म और मृत्यु इन दोनों विकारों से रहित बताया तो स्वाभाविक ही आत्मा में अन्य चारों विकार भी प्रतिषिद्ध हो गए तथापि विशिष्ट रूप से जोर देकर इन सब विकारों का प्रतिषेध करने के लिए आत्मा के लिए अजह नित्य शाश्वत और पुराण यह विशेषण लगा दिए गए आत्मा को अज और नित्य कहकर उसके अजन्मा और अमरण धर्मा होने का भाव को ही पुनः पुष्ट किया शाश्वत कहकर यह बताया कि आत्मा में किसी प्रकार का अपक्षय नहीं है शश्वत भव शाश्वत जो सदा रहे उसका नाम शाश्वत है यह संभव हो सकता है कि जो अजन्मा है और मृत्यु से रहित है उसमें क्षरण होता रहे उसके रूप में परिवर्तन होता रहे इसलिए शाश्वत कहकर यह निरूपित किया कि आत्मा में किसी प्रकार की परिवर्तन की क्रिया नहीं होती किसी वस्तु में छय दो कारणों से होता है एक तो स्वरूप से और दूसरा गुणों से यदि स्वरूप खंडित हुआ तो आकार की क्षीयता से छय की क्रिया हुई यदि गुण खंडित हुआ तो वस्तुधर्म की क्षीणता से छय साधित हुआ आग में यदि उष्णता के गुण का अभाव हो जाए तो आग के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा यदि आग में से ईंधन को निकाल लिया जाए तो उसका आकार छोटा पड़ जाएगा जो वस्तु अवयवान है उसका अवयव खंडित होने पर उसमें स्वरूप से परिवर्तन घटित होता है आत्मा तो निरवजव है इसलिए उसके अवयव के कटने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता और इसीलिए उसके स्वरूप में परिवर्तन की बात भी ठहरती नहीं आत्मा निर्गुण है इसलिए उसके गुणों के क्षय का प्रश्न भी नहीं उठता इस प्रकार शाश्वत शब्द से यह सूचित किया कि आत्मा में अवयव या गुणों का अभाव होने के कारण किसी प्रकार की क्षीणता उपस्थित नहीं होती आत्मा को पुराण कहकर उसमें वृद्धि रूप विकार का प्रतिषेध किया गया शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं यो ही अवयव उपचियते सवर्धते अभिनव च उच्यते अयम तु आत्मा पुरा अपि नव एवं पुराणो न वर्धते इतर्थ जो पदार्थ किसी अवयव से के उत्पन्न होने से पुष्ट होता है वह बढ़ता है नया हुआ है ऐसा कहा जाता है परंतु यह आत्मा तो अवयवरहित होने के कारण पहले भी नया था अतः पुराण है अर्थात बढ़ता नहीं पुराण शब्द का अर्थ होता है पूर्व काल से होता हुआ भी चिर नूतन पुराणवः पुराणवः पुराण यह अत्यंत पुराना होता हुआ भी सदैव अत्यंत नवीन जैसा ही विद्यमान है शाश्वत और पुराण इन दो विशेषणों से में सूक्ष्म अंतर है दोनों आत्मा की एक रस्ता ही सूचित करते हैं पर शाश्वत शब्द क्षीणता से होने वाले स्वरूप नाश का निषेष करता है जबकि पुराण शब्द वृद्धि से होने वाले स्वरूप परिवर्तन का दूसरे शब्दों में कहें शाश्वत शब्द यह ध्वनित करता है कि आत्मा कभी घटता नहीं और पुराण शब्द इस आशय को व्यक्त करता है कि आत्मा कभी बढ़ता नहीं